श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड उन्नीसवा अध्याय यादव सेना का विस्तार कौरवों के पास उद्धव का दूत के रूप में जाकर प्रद्युम्न का संदेश सुनाना कौरवों के कटु उत्तर से रुष्ट यादवों की हस्तिनापुर पर चढ़ाई श्री नारद जी कहते राजन इसके बाद महाबाहू प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से ध्वध भी करते हुए बड़े वेग से कुरुदेश में गए बीस योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे उस छावनी का विस्तार भी दस योजन से कम नहीं था उस सेना की विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए पाँच योजन लंबी सड़क थी वहां धनाढ़ वैश्यों ने सहस्त्रों दुकानें लगा रखी थी रत्नों के पारखी जौहरी वस्त्रों के व्यवसायी कांच की वस्तुओं के निर्माता वायक अर्थात कपड़ा बुनने और सीने वाले रंगरेज कुम्हार कुम्हारे और आदि बनाने वाले हलवाई तुलकार कपास में से रुई निकालने वाले पटकार वस्त्र निर्माता टंखकार तार आदि ढाकने का काम करने वाले अथवा टंख अर्थात नामक औजार बनाने वाले चित्रकार पत्रकार कागज बनाने वाले नई पटवे शस्त्रकार पर्णकार अर्थात धोने बनाने वाले, शिल्पी, लाक्षाकार अर्थात लखारे माली रजक अर्थात धोबी तेली तमोली पत्थरों पर खुदाई करने या चित्र बनाने वाले भड़भूज कांच भेदी स्थूल सूक्ष्म मोती आदि रत्नों का भेदन करने वाले ये सभी कारीगर वहां की सड़क पर दृश्य गोचर होते थे कहीं भानुमती का खेल दिखाने वाले बाजीगर थे कहीं इंद्रजाल फैलाने वाले जादूगर कहीं नट नृत्य करते थे तो कहीं दो भालुओं का युद्ध होता था कहीं डमरू बजा बजा कर दिखाए जाते थे कहीं बारह प्रकार के आभूषणों से विभूषित वरांगनाओं के नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था वे बार अपने दिव्य सोलह श्रृंगारों से अप्सराओं का भी मन हर लेती थी यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की ही सेना थी तथापि हस्तिनापुर में उसका बड़ा भारी आतंक फैल गया वहाँ के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे बेघबरा कर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए सब लोग अपने घरों में अरगला अर्थात भिलाई साकल एवं ताले लगा भागने लगे घर घर में और जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा सर्वत्र हलचल मच गई शौर्य पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे वे समुद्र तक की पृथ्वी के अधिपति थे तथापि यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत संकित हो गए प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूध बनाकर भेजा वे कौरमेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले महाराज धित्राष्ट्र के राजमहल का आंगन मध की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित गण स्थलों से सुशोभित हाथियों के सिंदूर रंजित सूर पर बैठने और उसके कानों से प्रताड़ित होने वाले भ्रमरों से मंडित था हस्तिनापुर के स्वामी राजा धीरा धित्राष्ट्र की सेवा में भीष्मण ध्रोण शल्य कृपाचार्य भूरिश्रवा बाल्हिक धौम्य शकुनी संजय दुशासन विदुर लक्ष्मण दुर्योधन अश्वस्था माँ सोमदत्त तथा श्री यज्ञकेतु उपस्थित थे वे सबके सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चवर से शोभित होकर बैठे थे उसी समय वहाँ पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा उद्धव बोले राजेंद्र शिरोमणे प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूम पतियों के भी स्वामी हैं वे समस्त राजाओं को जीतकर कर यज्ञ करेंगे उन्हीं के भेजे हुए रुक्मणी प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बूद्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं वे चेतराज शिषपाल साल्व जरासन्द तथा दंत आदि भूपालों पर विजय पाकर यहां तक आ पहुंचे हैं आप उन्हें भेंट दीजिए यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं इन बंधुओं में एकता बनी रहे इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए ऐसा करने से कौरवों विष्णुवंशियों में कलह नहीं होगा यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा यह उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है महाराज यदि मुझसे कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए दूध सर्वथा निर्दोष होता है अब आप जो उत्तर दें उसे मैं वहां जाकर सुना दूंगा नारद जी कहते हैं राजन उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमथमा उठे वे अपने शौर्य और पराक्रम के मर् से उन्मत्त थे उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले गौरवों ने कहा अहो काल की गति दुर्लंघ है यह जगत विचित्र है दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे साँप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं समस्त विष्णुवंशी सदा के डरपोक हैं वे युद्ध का अवसर आते ही व्याकुल चित्त हो जाते हैं तथापि वे निर्लज आज हम लोगों पर कर हुकूमत करने चले हैं उग्रसेन में बल ही कितना है वह अल्पवीर होकर भी जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर रासू यज्ञ करेगा यह कितने आश्चर्य की बात है जहां भीष्म कर्ण द्रोण दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं वहां उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों की जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारिकापुरी को लौट जाओ यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यम भेज देंगे नारद जी कहते हैं राजन श्री विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कह सुनाया कौरवों की बात सुनकर धनुधरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न के होठ रोष के मारे फड़कने लगे वे सारंग धनुष हाथ में लेकर बोले प्रद्युम्न ने कहा कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कर्मों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा नारद जी कहते राजन उसी क्षण भोज विष्णु और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्निनापुर जा चढ़े इस प्रकार से गर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में कौरवों के लिए दूध प्रेसर नामक उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ